तुम्हें क्या लगता है विक्रांत उस वक्त जतिन और विक्रांत लॉकर रूम के बाहर खड़े थे यहाँ पर वो सभी लॉकर रखे हुए थे जो कि लुटेरों द्वारा तोड़ दिए गए थे जतिन ने इस बॉक्स की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत मुझे तो लग रहा है कि इस रॉबरी केस के पीछे कोई मर्डर केस भी है क्या मतलब तुम्हारा विक्रांत ने क्यूरियस होते हुए बॉक्स की तरफ देखा और फिर जतिन से सवाल किया वहां बॉक्स में काफी कीमती सामान कैटेगरी से अरेन्ज करके रखे गए थे अरे ऐसे समझो ना कोई भी आदमी अगर किसी ऑफिसर को घूस देगा तो वो कैश पैसे देगा या फिर ज्वेलरी दे सकता है लेकिन यहाँ देखो ये रोलेक्स की डायमंड वाली घड़िया प्राडा के ग्लासेस और सारे महंगे और ब्रांडेड सामान रखे गए हैं भले ही ये सब कुछ बहुत कीमती सामान है लेकिन फिर भी कोई घूस के तौर पर देने के लिए इसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकता ना जतिन ने बड़ी गंभीरता से कहा तो मतलब विक्रांत अभी भी बॉक्स में रखे हुए सामान को बड़े ध्यान से देख रहा था उस जतिन की मर्डर वाली बात अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही थी देखो विक्रांत मुझे जो लग रहा है वो ये है कि पहले लुटेरों ने इस लॉकर के मालिक से इसकी चाबी और पासवर्ड निकलवाने की कोशिश की होगी फिर जब उन्हें चाबी नहीं मिली तो फिर उन्होंने लॉकर के ओनर का मर्डर कर दिया फिर जब बाद में भी उन्हें पासवर्ड नहीं मिला तब उन्होंने बैंक में डाका डालने का प्लान बनाया जतिन ने संदेह भरे शब्दों में कहा और सोचो अगर ऐसा नहीं है तो फिर अभी तक कोई अपने सामान के लिए क्लेम करने क्यों नहीं आया अब अगर कोई जिंदा होता तब तो क्लेम करने के लिए आता ना? विक्रांत ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया वो चुपचाप जतिन की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था वो अपने स्तर से जतन की बात को परखने की कोशिश कर रहा था विक्रांत वहाँ पर रखे हुए एक एक सामान को अपने हाथों से छू परखने की कोशिश कर रहा था आज उसे अदृश्य शक्ति द्वारा पहाड़ कोडव दिया गया था जिसका मतलब उसके काम से था इसलिए विक्रांत को पूरी उम्मीद थी कि आज वो केस में कुछ ना कुछ ना प्रोग्रेस जरूर कर लेगा इसी उम्मीद में वो जतिन के साथ बैंक आकर लॉकर में रखे सामान की जांच करने में लगा हुआ था। उस दिन बैंक ने खुद की तरफ से भी कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाकर काम में लगा रखा था ताकि ब्लॉक रूम में रखे गए सभी सामानों की जाँच की जा सके और सभी सामान की रिकवरी की जा सके लुटेरों ने लॉकर रूम के भीतर बने कुल सत्रह लॉकर पर हाथ लगाया था जिसमें से एक में डेड बॉडी मिली थी बाकी के सोलह लॉकर में से तेरह लॉकर के भीतर रखे बॉक्स को लुटेरों ने छुआ भी नहीं था इन तेरह लॉकर में से दस लॉकर के मालिक ने आकर क्लेम कर दिया था और अपना सामान उठा ले गए थे बाकी बच्चे तीन लॉकर का कोई भी मालिक नहीं मिला था इन तीन लॉकर के लिए कोई भी क्लेम करने के लिए नहीं आया था साथ ही बचे हुए तीन लॉकर को बिल्कुल अलग स्थिति में फेंका गया था लुटेरों ने इन बॉक्स के भीतर रखे हुए सभी आइटम्स बाहर निकाल फेंके थे और बॉक्स को भी इधर उधर फेंक दिया था पुलिस ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि पुलिस को कंफ्यूज किया जा सके लुटेरों ने सभी सामान इसलिए फैला दिए थे ताकि पुलिस को आसानी से पता ही ना चले कि बॉक्स में से क्या क्या गायब हुआ अब तक बैंक द्वारा बुलाये गए एक्सपर्ट्स यहां पहुंचे वो यहां पर मिले एक एक सामान की लिस्ट बनाकर सभी की डिटेल जांच कर रहे थे ये एक्सपर्ट्स अपने स्तर से एक एक सामान को चेक करते हुए उसकी कीमत आंकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि जतिन एंटीक चीजों का एक्सपर्ट था इसलिए जब नैना को पता चला कि लॉकर के भीतर कुछ कीमती और एंटीक सामान हो सकते हैं, तो उसने इसकी जांच करने के लिए जतिन को यहाँ भेजा था जतिन ने यहाँ पर देखा की सोने चांदी और हीरे की ज्वेलरी के साथ ही यहाँ पर और भी काफी कीमती सामान स्टोर किए गए थे कुछ बेहद पुराने सिक्के एंटीक पेंटिंग यहां तक काफी हाई फाई ब्रांड के बैग आदि भी रखे हुए थे बैंक के एक्सपर्ट्स ने इन सभी सामान की जांच की और बताया कि ये सब सामान बिल्कुल ओरिजिनल है जतिन ने एक नजर में ही इन सामानों को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि इन सभी सामान की मार्केट कीमत करोड़ों में है उसने वहां पर पड़े तीन खाली बॉक्स को देखते हुए कहा इन सभी सामान की कीमत करोड़ो में है फिर भी ये साले इसे उठाकर ले क्यों नहीं गए इतने पैसे में तो उनकी दो चार पुश्ते आराम से बैठकर खा सकती थी क्या पता कि वो इससे भी ज्यादा कुछ कीमती ले गए विक्रांत ने शक जाहिर करते हुए कहा यही बात यही तो मैं भी सोच रहा हूँ जतिन ने उत्साहित होते हुए कहा फिर उसने एक लाल रंग के बॉक्स को बाहर निकालते हुए विक्रांत से कहा ये देखो इसमें डायमंड रिंग है लेकिन ये साले पता नहीं क्या लूटने आए थे कि इन्होंने डायमंड की रिंग भी फेंक दी जबकि ये चाहते तो बड़े आराम से डायमंड रिंग लेकर चले जाते इसके लिए इन्हें कौन सी बहुत मेहनत करनी पड़ती तो चाप जेब में भी डालकर ले जा सकते थे लेकिन हाँ सही बात यही मैं भी सोच रहा था भला डायमंड की रिंग ले जाना उन्हें कितना भारी लग रहा था जो ये भी नहीं ले गए विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा अच्छा जतिन ये बताओ ये इतना सामान एक बॉक्स में तो नहीं आयेगा ना न ये सब सामान तीन बॉक्स का है एक बॉक्स में किसी कीमत पे नहीं आयेगा जतने जवाब दिया अच्छा ये बताओ ये तीनों बॉक्स एक दूसरे के बगल भी नहीं थे विक्रांत ने बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा देखो सब बॉक्स अलग अलग जगहों पर थे लेकिन फिर भी आसपास हैं तुम्हें तो नहीं लगता कि ये तीनों बॉक्स किसी एक ही आदमी के हैं एक ही आदमी के जतिन ने कुछ सोचते हुए कहा हो सकता है क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग तो ये अलग अलग लोगों के हैं और अगर नाम फेंक दिया गया है तो हो सकता है अच्छा ये लॉकर लास्ट टाइम कब खुला था विक्रांत ने सवाल किया ये चेक तो किया था एक मिनट रुको इतना कहकर जतिन ने अपना फोन बाहर निकाल लिया और वो उसमें उसमें से केस के बारे में डिटेल निकालने लग गया। अच्छा डिपार्टमेंट वालों ने क्या बताया कुछ पता चला? विक्रांत ने अगला सवाल भी दाग दिया ये इस बॉक्स पर कोई फिंगरप्रिंट वगैरह मिला है एक मिनट बता रहा हूं अभी तक जतिन फोन में देख ही रहा था वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर ही रहा था तभी उसने चौंकते हुए सवाल किया लेकिन तुम्हें कैसे पता चला ए जतिन अब मैं समझ गया मैं समझ गया कि यह बॉक्स का ओनर अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा है विक्रांत ने जतिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा क्या क्या समझ गए तुम जतिन ने क्यूरियस होते हुए पूछा क्या कैसे क्या वो सभी मर चुके हैं जतिन ने पूछा विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा जतिन ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है दरअसल लॉकर के ऑनर इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये सभी सामान चोरी का है ये सब इलीगल सामान है चोरी का सामान मतलब जतिन ने चौंकते हुए कहा तुम्हें समझ नहीं आ रहा है विक्रांत ने जतिन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा तुम थोड़ा इस सामान के बारे में पता करो पक्का इन सभी के गायब होने की रिपोर्ट लिखी जा चुकी होगी तुम जाकर थोड़ा चोरी करने वाले सामान की एफआईआर रिपोर्ट चेक करो इसमें जरूर इन सभी सामान के गायब होने की डिटेल दर्ज होगी ये सब ब्लैक मार्केट वाले लोगों का काम लग रहा है ब्लैक मार्केट ये क्या होता है जतिन ने क्यूरियस होते हुए पूछा अरे ब्लैक मार्केट का मतलब काला बाजार जहां पर चोरी के सामान बेचे और खरीदे जाते हैं काले बाजार को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है लो क्लास मिडिल क्लास और फिर हाई क्लास लो क्लास में ये छोटे पॉकेट मार या फिर फोन वगैरह चुराने वाले आते हैं फिर दूसरे नंबर पे आते हैं जो फोन वगैरह से कॉल करके फ्रॉड करते हैं और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं हाई क्लास वाले चोर ये लोग ये सब सामान गायब करते हैं जो हमारे सामने पड़ा हुआ है ओ हाँ सही बात ये हो सकता है जतिन ने आश्चर्य जताते हुए कहा यह सब इलीगल सामान है और इसकी कीमत करोड़ों में है इसीलिए इसके मालिक अभी तक क्लेम करने के लिए नहीं आए क्योंकि ये तो क्लियर है कि अगर ये लोग पकड़े गए तो फिर कई साल के लिए जेल जाएंगे जल्दी बाहर भी नहीं आ पाएंगे हे एक बात और जतिन विक्रांत ने हंसते हुए कहा मैं तुमको एक और सीक्रेट बता रहा हूं ये किसी एक या दो लोगों का काम नहीं है इसमें पूरा गिरोह शामिल है और ये छोटी मोटी चोरी का काम नहीं है बहुत बड़ी चोरी है अगर हमने इस ग्रो को पकड़ लिया तो फिर बहुत बड़ा काम होगा ये इस ग्रो में छोटे बड़े लेवल के बहुत सारे चोर भी एक्टिव होंगे और अगर हमने इन्हें पकड़ लिया तो समझ लो मुंबई एरिया के सारे चोरों पर लगाम लगा देंगे हाँ सही बात बिल्कुल सही बात जतिन बहुत उत्साहित हो रहा था उसने अपनी जेब ऐसी फोन निकालते हुए कहा मैं नैना मैडम को फोन करके सब कुछ इन्फॉर्म करता हूँ